श्रीमद्भागवत महापुराण दक्ष यज्ञ की पूर्ति मैत्रीवाच इतना परितोष्यता अभ्ययी महाबाहो प्रहस्य श्रूयता मिथि श्री मैत्री जी कहते हैं महाबाहो विदुर्जी ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक कहा सुनिए श्री महादेव वाच अस्ते ही कह सुहां प्रदेश वर्णयनुचित देंविपूता दंडस्तोमया प्रजापते दिष्ण मुखम शि मित्र चक्ष से भागम स्व बरिषो भग श्री जी ने कहा प्रजापते भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे नासमझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूं और न याद ही मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है इसलिए उनके बकरे का सिर लगा दिया जाए भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें पूजम सेजक्षत पृष्ठ दवा प्रकृति सर्वा उसेषण ददभु बाहुभ्यामश्वनोषण हस्ताभ्यातबावसाने वस्म श्रोभ गुर्भव पूसा पिसा हुआ अन्न खाने वाला है वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है अध्वर्य आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगुजी के बकरे किसी दाढ़ी मूछ हो जाए मै त्रिवाच तदा सर्वाणी भूता मेढोस्तमोदी पर तथा साधेथा ततो तथो मृपास्तम सुनासी सहर्षि भूयस्त तद्देवनम समेवदेद श्री मैत्री जी कहते हैं वस्त तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साँस लेकर वहाँ गए विधायन चयदा भगवान्वधन सवनीय पशु शिधीये शिथि दक्षोद्रिवेक्षिता सद सुप्त भूतस्थौ दृशे चाग्र तो मृण दृष्वजिलाम प्रजापति शिवाबलोक भवन शरद्रद वहाँ जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय उनका दर्शन करने से शरकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया स्तवाय कृतधीर्नाशको दनुरागत औत्कलया संपरेताम सुता संत मन प्रेम विह्वल सुधे ससंसा निर्वली के भावे ने प्रजापति उन्होंने महादेव जी की स्तुति करने चाही किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए उनके मुख से शब्द ना निकल सका प्रेम से विह्वल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोक विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करने आरंभ की दक्ष उच भूयान अनुग्रह अहोभवता कृत मे यदपि प्रलब्धः भृत यदपी प्रलब्ध न ब्रह्मबंधुसुच मह्मबंधुसुचमा भगव्याभ्यं हरे चकुत एव धृतव्रतेषु ंड दक्ष ने कहा भगवन मैंने आपका अपराध किया था किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है अहो आप और श्रीहरि तो आचारहीन मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते फिर हम जैसे यज्ञ यागादि करने वालों को क्यों भूलेंगे? विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रतादि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था जैसे चरवाहा लाठी लेकर गओं की रक्षा करता है उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं तत्व योसौ मैया विधित्व सभायािप्त दुर्गक्तिखरगण्य तम अर्वाकपतंथर्हत तम अनदया अनिंदयापाद सगवान्वृत न तो सैद मैं आपके तत्व को नहीं जानता था इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपने वाग बाणों से वेधा था किन्तु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है बस आप अपने ही उदारतापूर्ण वर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो मैं त्रिउुवाच समाप्य ब्रह्मणाचांत्रित संतान सोपाध्याय आदि वैष्णव यज्ञसत त्रिकान्जोत्तमा शुद्धये तथा श्री मैत्री जी कहते हैं शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए तीन पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरुरास नामक चरु का हवन किया विदुर जी उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अध्ययों के साथ यजमान दक्षिणे ज्यो ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए तदाभया तोतयश पृष्णंते ज उपाने ताक्षिण स्त्रोत्रवाजिना श्यामो हिण्य रनोर्कित जुष्टो नीलाल कम्ब्ज चक्र सरचापगदास चरम ब्रग्रय हिण्य भुजकर्णिकारृहत एवं रथंतर नामक साम स्त्रोत्र जिनके पंख है उन गरुण जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपने अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई उनका श्याम वर्ण था कमर में सुवर्ण की करधनी तथा पीतांबर शोभित थे सिर पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था मुख कमल भवरों के समान नीली अलकावली और कांतिमय कुंडलों से शोभामान था उनके सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित आठ भुजाएं थीं जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती है आठों भुजाओं में वे शंख पद्म चक्र बाण धनुष गदा खड्ग और ढाल लिए हुए थे तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे वक्षस्यधे वधुन माल्युधार आसा बलोक कलयारमय पार्श्व्रम श्वेता प्रभु के हृदय में श्री वस् का चिन्ह था और और सुंदर वनमाला सुशोभित थी वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और च, और चवड़ डुला रहे थे भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था समुगतम सर्वे सुरगणादय प्रणे मूसोत्थ ब्रमें तत्जसात सन्न जिह्वास साध्वसा मूर्धारिताजलिपुटा उपतस्थू रज भगवान पधारे हैं यह देख इंद्र ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई जिवा लड़खड़ाने लगी वे सब के सब शक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए अर्प्य अप्य वृतो यश महीम भुवादय यहामती गृहति स्म कृताह विग्रह दक्षो गृहताधनोत्तम यज्ञर विस्पृयाम परम गुरु सुनंद नादुर्त गृह प्रेद प्रयत यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्थिति करने लगे सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंदादि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते प्रभु के शपन्न हुए दक्ष उवाच शुद्धम सधा न्यू परुद्यवस्थिभ प्रतिषिध्य मैं तेस्त तय पुरस्तुपेत आस्ते भवान परशुद्ध इवात्मतंत्र दक्ष ने कहा भगवन अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागरता दि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित शुद्ध चिन्मय भेद रहित अतएव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसी माया में स्थित हो जाते हैं तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं ऋतविज उच धर्मोपलराधि ऋत्जों ने कहा उपाधिहित प्रभो भगवान रुद्र के प्रधान अंचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है यही व्यवस्था की गई है उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वेद त्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं सदस्य उच उत्पत्त्यध्वन्य शरण रुक्ले सदुर्गे ज्यालान्विष्ट विषय मृगति आत्मगोधे हम द्वस्व मृग भयेशरण कदा जाति कामोपशिष्ट सदस्यों ने कहा जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है द्वंद्व रूप अनेकों गढ़े हैं दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है तथा शोक रूप दावा नल धनक रहा है ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्णा जल के लिए ही देह गेह का भारी बोझा सिर पर लिए जा रहे हैं वे भला आपके चरण कमलों की में कब आने षण्मी कवाद्रुवाच तौ तो वरद्वांबरा शिचेहाखिला्यपि मुनिभसक्त आदरणीये यदिचित विद्यलोकोप्ध जपति न गणये तत्वुग्रहण रुद्र ने कहा वरदायक प्रभो आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है वे निष्काम मुर्जन भी उनका आदरपूर्वक पूजन करते हैं उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता भृगुवाच जन्मा गहनयापहृता ब्रह्मादृतमत नात्मंस्यजुना पिता सोय प्रसेद भवताधु भृगुजी ने कहा आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए हैं वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके ऐसे होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्मा और सुहित है अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हो रूपम भगवत भेद अग्रह पुरुषोत ज्ञानस्य ब्रह्माजी ने कहा प्रभो, प्रिथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं ये सब आप में अध्यस्त है अतएव आप इस माया प्रपंच से सर्वथा अलग हैं इंद्र उवाच उदम विश्व भाव बपुरा भुज दंड इंद्र ने कहा अच्छुत आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देव देवद्रोषियों का संहार करने वाली आठ भुजाओं से सुशोभित है जिनमें आप ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञो यज्ञ ना के न शिष्टो विध्वस्त पथपतिनाद्य दक्ष मन्ना की पत्नियों ने ने कहा भगवन, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है यज्ञ मूर्ति स्मशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋष उचहो अन थे भगवन विचे स्ितम तदात्मना कर्मना जसे विभूत दुरीश्वरी न मनते स्वयं भवान ऋषियों ने कहा भगवान आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उनसे निर्लेप रहते हैं दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं तो भी आप उनका मान नहीं करते उनसे निष्प्रिय रहते हैं सिद्धा हो कथा मृष्टियुष नद्याम मनोवार क्ले सदा वाग न न निस्क्रामति ब्रह्म संपन्न सिद्धों ने कहा प्रभो यह हमारा मन रूप रूप नाना प्रकार के क्लेश ल से दग्ध एवं अत्यंत तुषिच होकर आपकी कथा रूप शुद्ध अमृतमयी सरिता में, में घुसकर गोता लगाए बैठा है वहां ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावा नलका ही स्मरण है और न वह उस नदी से बाहर ही निकलता है शिष्य ही न कबंधो यथा पुरुष यजमान पत्नी ने कहा सर्वसमर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है मैं आपको नमस्कार करती हूँ आप मुझ पर प्रसन्न होइए लक्ष्मी पते अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए यज्ञेश्वर जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती लोकपाला उच हो मायाशेषा लोकपालों ने कहा अनंत परमात्मन आप समस्त अंत करणों के साक्षी हैं यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाले हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक फिर भी पांच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है यह आपकी माया ही है योगेश्वरा प्रेस्त प्रभो विस्वात्म आत्मनः अथापि अथा भक् सतोप अनुगृहान्यं वत्सल उगदुदुद्द स्थितल सुदीमुयात्म रचितात्म भेदमत स्वंथया विनर्ति भ्रम ने कहा प्रभो जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है तथापि भक्त भक्तवशल जो लोग आप में स्वामी भाव रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं उन पर भी आप कृपा कीजिए जीवों के अदृष्टवश जिसके सत्वादि गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रणय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं किंतु अपने स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं, ऐसे आपको हमारा नमस्कार है ब्रह्मो नमस्ते सित धर्मादी नाम चूत परे ने कहा आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं साथ ही आप निर्गुण भी हैं अतय आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मादि कोई और ही जानते हैं आपको नमस्कार है अब निर्वाच य तेज साहम स अभ्यम वहे च स्वर आद्य सचुर्भ अग्निदेव ने कहा भगवान आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास भृत मिश्रित हवि पहुँचाता हूँ आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास चातुर्मास और पशु सोम ये पांच प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं तथा जजे ये और इन पांच प्रकार के जजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ देवा पुरा कल्पा पाये स्वकृत मुदरी कृत्य विक्रतम तो देवताओं ने कहा देव आप आदि पुरुष हैं कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलय जल के भीतर शेष नाग की उत्तम पर शयन किया था आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोकादिवासी सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं अहो वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं सास्ते देव उचह दे एथे ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरगा तस्मित नाथ नमस्ते करवाम गंधर्वों ने कहा देव मरीचि आदि ऋषि और ये ब्रह्मा इंद्र तथा रुद्रादि देवतागण आपके अंश के भी अंश है महत्तम यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री है नाथ ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं विद्याधरा कन्मा वरे मितुर्मतिपथ स्व चिप्य सदेश आत्मोह युषम उद्युत विद्याधरो प्रभो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होने पर भी असत विषयों की ही लालसा करता रहता है किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है ब्राह्मणा उचुस्व हविंत्रदर्भ पात्र चम सदस्य दंपती दग्निहोत्रोम आद्यम पचु ब्राह्मणों ने कहा भगवन् आप ही यज्ञ हैं आप ही हि हैं आप ही अग्नि हैं स्वयं आप ही मंत्र हैं आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं तथा आप ही सदस्य ऋत्ज यजमान एवं उसकी धनपत्नी देवता अग्निहोत्र अग्निहोत्रा सोमरस घृत और पशु हैं तम पुरा गांसाया महासुक दृष्टिया पद्मणेन्द्रो यथाम वेद मूर्त यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रथातल में डूबे हुए पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर जिस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए उस समय आप धीरे धीरे गल रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देख आपकी स्तुति करते जाते थे सप्रसीद तमस्क आकांक्षता दर्शनम थे परिभ्रष्ट सत्कर्मण की यज्ञ विघ्नाक्ष ध्यान ते तस्म यज्ञेश्वर जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। इति थेद्रावर्शितिशि केवे भगवान शेन भाग्य न सर्वात्मा सर्वभागभ दक्षम बभाष आभाष्य प्रिय मा इघ श्री मैत्री जी कहते हैं भैया विदुर जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान श्री ऋषिकेश की स्थिति करने लगे तब परम चतुर्दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को फिर आरंभ कर दिया सर्वान्तरयामी श्रीहरि यो तो सभी के भागों के भोक्ता हैं तथापि त्रिकपाल त्रिकपालपुरूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करके कहा श्री वाच अहम् ब्रह्माच चर्व जगत कारण पर आत्मेंपद्रष्टा स्वयं विशेषण आत्मा माया सवेश सोहम गुणमयी दिज रक्षण क्षर विश्व द्रियोचिताम श्री भगवान ने कहा जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और उपाधिशून्य हूँ वे प्रवर अपने त्रिगुणात्मा का माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना पालन और संहार करता रहता हूँ और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वि ये कवले पर ब्रह्मद्रौतादी भेदेना पश्यती यहां बाशि पाण्दिशु क्वची पारक्य बुद्धि कुमें सुमत् तयानाको नश्यति वे विधाम सर्वभूतात्मना ब्रह्मण सी ऐसा जो भेदर हित विशुद्ध परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता ब्रह्मण हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही है और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है मै त्रे उच एवं भगवता प्रजापतिर पतिर, पतिर हरिम अर्चि कृतुनाश्व देवायो यजत रुद्रम चेन भागे न्यूपाधाव सर्मणो दोम पता नपी उदृत ततः श्री मैत्री जी कहते हैं भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकाल त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया फिर एकाग्र हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वासन नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर य का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभृत स्नान किया तस्मा स्वैदराधसे धर्म एवं मति द्वा ते दशास्ते दिव्यजु एवं दाक्षायिणी हिमा सती पुर्वकर ज्ञे हिंवत क्षेत्रे मेनाया शुष्रुम फिर जिन्हें अपने पुरसार से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्ग लोग को चले गए विदुर जी सुना है कि दक्षसुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया था तमे बद भूय आविंगते पतिम्बिका कगतिम शक्ति एतद् भगवता विदुरजी जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरम्भ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है उसी प्रकार अनन्यापराणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया विदुर्जी दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था इदम पवित्रम परमेश चेष्ट यश्य मायुष यो नित्यदा ज को तथा को बढ़ाने वाला पाप नष्ट करने वाला है जो पुरुष भक्तिभाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है इति महापुराणे पारमहंसा शेता चतुर्थस्कंधे दक्ष यसन्धा सप्तम्याय